महाभारत सभा पर्व दिग्विजय पर्व पंचविंशो पंचविशोध्याय अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा वै सम्पाच पाथ प्राप्य धनु श्रेष्ठम अक्षय महेश र्वज सभा युधिष्ठिभासत वै जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन श्रेष्ठ धनुष दो विशाल एवं अक्षय अच्छा तुड़ीर दिव्य रथ ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे अब वे युधिष्ठिर से वेस्त्रो भूमि बलम प्राप्त में तन दुष्प्रापम जदीपित अर्जुन ने कहा राजन मुझे धनुष अस्त्र बाण पराक्रम श्री कृष्ण जैसे सहायक भूमि राज्य एवं इंद्रप्रस्थ का दुर्ग यश और बल ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं तत्र कृत्यम मंडे कोषस्य परिवर्धनम् कर्माहार्य श्यामी राग्य सर्वातम अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करू विजया प्रयास्यामी दिशा धन पालिता तिथावत मुहूर्ते चक्षत्रे चाभि पूजित आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं ए त्रुआ कुरु श्रेष्ठो धर्मराज सहानुज प्रष्टो मंत्रिश्च व्यास धौम्यादि तथो व्यासो महाबुद्धे वाचे दम वचोर्जुनम यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज धुर को बड़ी प्रसन्नता हुई साथ ही मंत्रियों तथा व्यास धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा सुच साधु साध्वित साधिका ते व्यास जी बोले, कुंती नंदन मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो सर्वं धन्य पाण्डुर्महा पुत्र स्वीदृश्वर्व प्राप्सति राजेन्द्रो धर्मपुत्रो जिष्ठि तद्विजेण स धर्मात्मा सार्वभौमेश्य राजा पाण्डुधन्य थे जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठि सब कुछ पालेंगे सारंभव सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे तदबा बल आश्रित्य राजसूज अवापसि सुनियादेवी मजन बल चम योगेण प्राप्शत धर्मराट तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे भगवान श्रीकृष्ण की उत्तम नीति धीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तस्मा समेवगुप्ता फागुना शक्तो भवान सुरां जिताम इसलिए अर्जुन तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो प्राचीन भीमलाम प्रयातु तो याम्याम तत्र यात्रा सह देव महारथ प्रति वरुणेना शिकी बुद्धि क्रियताम भरतर अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लेने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुणपालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें भरत श्रेष्ठ पांडवों मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है तुम लोग इसका पालन करो वै समुवाच श्रुवा व्यास वचो श्रेष्ठ तमोचो पाण्डुनंदना वै समी कहते हैं जन्मेजय ब्यास जी की जबा सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा पांडवा उच्च हो मने श्रेष्ठ यथाज्ञापय से प्रभो पांडव बोले मुनिश्रेष्ठ आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो वै सम्पाच धनंजय वच श्रुत्वा धर्मराजो युधिषि स्निग्ध गंभीर नादिन तम वै सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले स्वस्ति वाचार हों विप्राण प्रया ही श्रुहिदाम पूजनी ब्राह्मणों से कराकर यात्रा करो तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और श्रुहिदों का आनंद बढ़ाने वाली हो विजय से पार्थ प्रियम काम अबापसी पार्थ तुम्हारी विजय सुनिश्चित है तुम अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे इतना प्रयो पार्थ सैन्य महता मृत अग्निदत्तेन दिव्य नद्भुत कर्म तथा सभ सैन्य प्रजौ सर्वे धर्मराजे न पूजिता उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य द्वारा वहां से प्रस्थित हुए इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया दिशम धन पतेष्टाम भीमसेन तथा प्राचिम सहदेवस्तु दक्षिणाम प्रतीचिम नकुलजतास्त्रवे राजन इंद्र अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई भीमसेन ने पूर्व दिशा सहदेव ने दक्षिण दिशा तथा अस्त्रवेता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता खांडव प्रस्थम खांडव प्रथम आशीत पर सुहृद गण मृत प्रभु केवल धर्म राजुधिष्ठिर श्रोहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राज लक्ष्मी के साथ खांडव प्रथम रह गए थे इत महाते सभा परमणि दिग्विजय पर्वण दिग्विजय संक्षेप कथन ही पंचविंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में दिग्विजय का संक्षिप्त तो वर्णन विषयक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ